देवी भागवत सातवा राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का विश्वामित्र के इस वचन में कपट भरा हुआ था सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और विधिवत स्नान करने के लिए वे नदी के तट पर आ गए घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष में बांध दिया विश्वामित्र के कपट वाक्य से राजा की बुद्धि विमोहित हो गई थी अथवा होनी टी नहीं जा सकती इसे सत्य करने के लिए उस समय राजा मुनि के हो गए थे। उन्होंने स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण किया। तदनंतर विश्वामित्र से कहा, विधिता मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ महाभाग आपकी जो इच्छा हो वही मैं उपस्थित कर दूंगा गौ पृथ्वी सोना हाथी घोड़ा और रथ आदि वाहन आप चाहें तो ले सकते हैं मेरे पास कोई भी वस्तु अध्यय नहीं है सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ में मुनिगण पधारे थे उनकी सनिधि में इस व्रत का पालन करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अतएव मुने इस समय तीर्थ में भाग्यवश आपका दर्शन प्राप्त हुआ है आप जो भी वस्तु चाहते हो उसके लिए आज्ञा दें मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ विश्वामित्र बोले राजन तुम्हारी विपुल संसार में व्याप्त है इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। है। वशिष्ठ ने कहा था कि भूमंडल पर कोई ऐसा दाता नहीं है। ये महाराज में उत्पन्न हुए हैं। इनके समान दानशील राजा न पहले हुआ है और न आगे होगा इनके पिता का नाम त्रिशंकु था पृथ्वी पर वे परम उदार दरित माने जाते हैं इसलिए राजन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या उपस्थित है महाभाग इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करें राजा ने कहा प्रेंद्र आप विवाह कीजिए मैं आपके आज्ञा आज्ञानुसार धन देने को तैयार हूं जितना धन चाहते हो उतना आपको दे दिया जाएगा याद जी कहते हैं राजन इस प्रकार हरिश्चंद्र के कहने पर उन्हें ठगने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील विश्वामित्र ने ग्धर्वी माया प्रकट करके सामने उपस्थित कर दी एक सुकुमार पुत्र और एक दस वर्ष की कन्या ये दोनों उन्हें दुष्ट होने लगे मुनि ने कहा निर्प्रेष्ठ आज इन्हीं दोनों का विवाह करना परम आवश्यक हो गया है किसी गृहस्थी के लड़के लड़की का विवाह कर दिया जाए तो इसका पुण्य राजसुयज्ञ से भी बढ़कर है इस समय तुम यदि इस विवाह कार्य को संपन्न कर देते हो तो अवश्य पुण्य के भागी बन जाओगे महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की माया से अपनी विवेक शक्ति खो चुके थे उपरयुक्त बात सुनकर उन्होंने धन देने की प्रतिज्ञा कर ली कहा बहुत अच्छा मैंने जो कहा है उसमें किंचित मात्र त्रुटि न होगी तब मुनि ने मार्ग बता दिया और राजा उसी रास्ते से अपने नगर को चले गए उन्हें ठगकर विश्वामित्र ने भी अपने आश्रम की राह पकड़ी तदनंतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा राजन वेदी का कार्य पूर्ण होने के लिए इस अवसर पर आज तुम मुझे अभिलषित दान देने की कृपा करो राजा हरिश्चंद्र ने कहा द्विजर आप क्या चाहते हैं बताइए मैं आपकी अभिलषित वस्तु अवश्य दूंगा देने को तत्पर हूँ मेरे लिए जगत में यदि कोई अधेय वस्तु है तो वह यह केवल यश है क्योंकि जिसने धन पाकर यश नहीं कमाया उसका जीवन व्यस्त समझा जाता है निर्मल यश के कारण परलोक में भी सुख सुविधाएँ प्राप्त होती है